किमयेका निःश्रेष्ठ साधन आत्मज्ञा नीक्षणात आह कि अयम नचिकेता ये जो नचिकेता है एक अवश्यम नियमित रूप से का साधन साधनभूत आत्मज्ञान के अधिकारी है अंदर यह जानने के लिए कि परीक्षा ऐसे परीक्षा करने के लिए वो कह रहा है क्या कहता है देखिए देवैरत्र विचिकित्सा नी सुवेय मणुरेश धरम अन् वरम न तो मामो वृणीश मोत्त्ति अत्र अने विषये मरणोत्तर काल अस्तना देवी पूरा देवताओं के द्वारा भी पहले बड़ा हुए हैं इंदिरा दिन की कहानी आप देखते हैं चांदोजन में है चांदो में है सब जगह क्यों ऐसे के द्वारा भी क्यों नहीं जाना गया आसानी से क्योंकि नहीं सुविज्ञान क्योंकि सुविज्ञा नहीं सुवेदय कहा था ना न न नहीं का कान सुद्रमेवा नूना सुवि क सुविमेस्मा अयमा नही बहुति अणुरेधर्म कस्मा जवाबदारी अणुरशन कथम सुजुश एश आत्मना हा, आत्मा आत्मादृ अणुधर्मती अत्यंतक्ष अणु से छोटा सा अत्यंत सूक्ष्म अत्यसूक्ष्म इसलिए अन्य चिकेत वर्णेश्वर ये न चिकेता तुम दूसरे वर का वर्ण करो मां मोपरोत् मा, मो मा, मा उपरोत् पहले वह माँ निषेधर्त में दूसरा वाला मां माम मां मा उपरोधी मुझे जबरस्ती मत करो मेरे को उपरोध मत अवरोध करो कि नहीं आप बाध्य मत करो कहने का मतलब मुझे इसके बारे में कहने को बाध्य नहीं करना किंतु क्या करना मामले माम, माम एनम वृतम वरम सृज ये जो प्रश्न है तृतीय वर्ग के तुमने माना अति सृज जा, अरे तुम्हें इसको मेरे एक देना, देना। ही अवतरण सीधे देना चाहते अलग अलग, अलग अवतरण का बना नहीं रहे ज्ञानार्थित्व का, अलग अलग का, का। दो मंत्र के बाद फिर देनी पड़ेगी जब पुत्र पौत्र वहां ज्ञानारत्व के लिए देना पड़ेगा अवतरणी इसे सब को मिलाकर एक ही अवतरण का अधिकारित्व का अवतरण का एक बना गया संबंधी संबंधी संबंधी ज्ञानार्थित्व का यह दोनों मंत्र और उसे आगे वैराग्य का मंत्र आ रहा है इसे टिप्पण कार्य तत्व परिचर चेवर इत्यादि दुख गाहत शक्त्या विरमेक्षित तदर्थी क्योंकि जो है यदि सुन लिया इसने तत्व की परीक्षा करना और उसको जानना आत्मा को आद तत्व का परीक्षा पूर्वक उसको समझना अत्यंत कठिन है दुख अवगाह है यह जानकर करके सुन करके एक के हो सकता है नचरिता उपराम हो जाए यदि ऐसा करेगा तो ना अत्यंतम तदर्थी मेरे तो यह विद्यार्थी नहीं है अत्यंत अर्थी नहीं है सिद्ध हो जाएगा आलस्या तथा, तथा और ये आलस यदि मान हो जाएगा तब तो फिर भी कहेगा फिर, फिर कौन करे झंझट वाला गांव में झंझ बहुत भारी अगर लग रहा तो देवता लोग भी नहीं पढ़ पाए तो हम क्या करेंगे छोड़ो आलसी होगा तो भी छोड़ देगा अर्थित स्वभाव देव तथा अर्थित स्वभाव देव वो स्पष्ट को त्याग और तीसरी हो सकती है जब देवता के की तरह झगे की नाव बुद्ध हम तथक तो, तो अस्मत बुद्धि साध्या हम तो बड़े अल्पबुद्धि वाले हमसे कैसे होएगा बात हो सोच करके उपेक्षा हो सकती है उपरा हो जाना अथवा आलस्य अथवा उपेक्षा बुद्धि इसे जान करेगा देवीरअप्रे तस्विन वस्तु विचिकित संशित हरकत है देवीरपी अपी को भिन्न क्रम से अनवय करना पड़ता है इस वस्तु के विषय में आप विषय में माने मरणोत्तर काल में विषय में विचित्रतम माने संशयता संशय फलावसान ही विचार हुआ है विचार करके इनमें क्या किया संशय में फंस गए और छोड़ दिया यहां भी आगे बताएंगे संशय का प्रक्रिया बार बार बताया था प्रदान में छांद में सब जगह अलग अलग महत्व ने क्या क्या कहा और निर्णय ले नहीं पाए छोड़ दिए सब अपने आप में निर्णय मान लिया और सब अलग अलग कह रहे हैं एक दूसरे के विरुद्ध में कह रहे हैं कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है संशयिता पूरा पहले जमाने में बड़ा विचार किया विचार करके अंत में संशय गृह के फल को प्राप्त किया निर्णय नहीं कर पाए पूर्वा अतएव नहीं सुज्ञे सुष्ठु विज्ञत प्राकृत इसलिए यह, यह प्राकृत जनों के द्वारा सुनने के बावजूद भी यह सुेय नहीं है दुर्विज्ञय है यह सुष्टु विज्ञ नहीं का मतलब क्या दुर्विज्ञय है यह जनीर का प्राकृत भाषिकार नहीं क्यों प्राकृत जन प्राकृत के बारे में अमर कोशा कहते किसको प्राकृत कहा जाता है विवर्ण पामच प्राकृत पृथक जनो अपल्च विवर्ण जिसका वर्ण कई पदर ब्राह्मण क्षेत्र के वैश्विक सूत्र क्या खिचड़ी है महान पता नहीं चलता पूरी परंपरा खिचड़ी उसके बाप कुछ है मां कुछ और है और उसकी भी माँ वगैरह जो है पूछे तो तू और भी उल्टा पलटा है उसकी माँ को तो और भी उल्टा पलटा पता नहीं चल रहा क्या है इसलिए तो विवर्ण पाम पाम नीचा पृथक जना और पृथक जन जो समूह में रहना पसंद नहीं करते जंगल में रहना अलग अलग रहना पसंद करते पृथक जना जंगली लोग अनपढ़ होते ना, ना। ग नहीं है जाल मटवार उड़ो जाल में उसको भी प्राकृतन पामर शादी से पहले जो खाट पर सोवे वो जाल में शादी से पहले खाट पर सो में निषेध ब्रह्मचारी भी तो बिल्कुल निषेध सब खाट पर सोते हैं सब जाल में जो शादी के बाद ही पहले उसको पति पत्नी को सोने बिस्तर पर सोने देते काटते जैसे खटवा रूढ़ो जालमा व्याकरण में आया खटवा रूढ़ा गुरु आश्रम में रह रहा है विद्या अध्ययन कर रहा है उस समय खटवा प्यारूढ़ हो गया उसको जाल मत वो भी पामर कोटी पाकट कोटि मिलिया छुक क्षुद्र बुद्धि वाला इतना और ऐसे यानी जितने भी क्षुद्र है कोटि वाले है वो सबको ले लेना ले। और वर्ण भी क्या है वर्ण का वेने गर्थ है विवरण मैंने रंग का भी पता नहीं है है कि गोरा है की पीला कि सफेद मिश्र रंग वाला है वर्ण से रंग भी होता है वर्ण से अक्षर को भी कहते हैं विश्व कौश दे रहे वर्णो द्विजाद शुक्लादौ सुशो अक्षरे विश्व वर्ण शब्द द्विचार्य द्विज मैने ब्राह्मण शुक्ला रंग को भी वर्ण गाते हैं स्तुति को भी वर्ण गाते हैं रूप को भी वर्ण गाते हैं रंग को यश और अक्षरण वर्ण वो वर्ण लोग बोलते हैं अक्षरों को भी प्राकृतिक जन देवित संशयादम विचार्य सुज्ञातम कर भाष करने का कि देवता लोग पहले संशयग्रस्त हुए इन बाद में निश्चय कर लिया उन्होंने हैमवती उमा प्रकट हो गई इंद्र को ज्ञान दे दिया वा प्रजापति में ब्रह्म ज्ञान दे दिया मनुष्य विचार के संशय में दुबारा जाता है कभी निश्चय नहीं कर पाता है इसलिए पामरिक कह दिया पामरित जन प्राकृतिक देव संशया दुर्द विचार्य सुजाद प्राकृत में है। और तुम तो और तो बाल क्या कहना और भी ज़्यादा भयंकर स्थिति तुम्हारी यही कहावत होती है ना दुनिया में पढ़ना लिखना ब्राह्मण का काम भजले साधु सीधा राम ऐसे ब्राह्मणों का काम है पढ़ना लिखना कहा साधु बन करे सब पढ़ रहे विवेक वगैरह पुरुष भजन कर रहे राम राम करो ये नहीं पढ़ना तो हम लोग क्यों पढ़े यही बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं सब छोड़ दिया पढ़ाई इसीलिए पढ़ना भी बड़ा आसान नहीं है पढ़ने में बहुत त्याग वैराग चाहिए सब जगह आदमी पढ़ाई कर सकता है नहीं तो मुश्किल है पढ़ना इसलिए कहते कि भाई बालस्य अर्थकथाम अपहार तवाथकथाम अपहार किन इसे क्या तुमने धर्म के बारे में जान के क्या करोगे आत्मा अगर वो जान करोगे तो बालक है तो जान लिया तुमने कर्मकांड को उपासना को कर लिया करो नहीं बहुत है। तुम इस पढ़ रहे हो इसलिए कहते हैं कि अणु ऐसा धर्म यथा क्योंकि यह प्राकृत जनों के द्वारा सुनने के बावजूद विज्ञा ही नहीं है ऐसा कारण यह है कि अणु है अणु हमने भास्कर कहते हैं सूक्ष्म आत्माक्ष आत्मा नामक जो धर्म है यह अत्यंत सूक्ष्म है खेलने कूदने का तुम्हारा उम्र है कहा तुम आत्म धर्म के बारे में चक्कर पड़ रहे हो है? ये कहने का उनका आशय है धर्म धर्म के चक्कर में छोड़ो और अपना मैं तुमको और भी चाहे सुविधाएं दे दूंगा खेलने कूदने का सामान आयु दे दूंगा और क्या चाहिए तुमको सब दे दूंगा को छोड़। अन्यम देवरअम भले हम तो निर्णय को पा लिए तुम तो बालक को तुम तो निर्णय नहीं पा सकोगे इसे तुम अन्य कोई ऐसा फल मांगो जिस फल में कोई संशय ही न रहे असंिग्ध फलम जो है असंिग्ध फल वाला कोई दूसरे वर को तुम मांग लो हे नचिके तो आत्मा को या धर्म शब्द क्यों कह रहे हैं हा? ये थोड़ा विचारणीय है ऐसा धर्म कवि आत्मा को कभी आत्मा नाम का धर्म है इस धर्म को तुम छोड़ो क्योंकि तो धर्मत्व इंचा आत्मा न आत्मा का धर्मत्व तो क्या हो सकता है सर्व अनात् धारकत्वाधि तत्व कि सर्व अनात्मा का धारकत्व ही आत्मा का धर्म है अनात्माओं का धारकत्व ही आत्मा का धर्म है कि जितने भी आरोपित हैं हैत्मा है इनका अधिष्ठान आत्मा है इसीलिए जो है वो मान लेना पड़ता है फिर वही बात आधार अधिष्ठान बोल रहे थे हम लोग लगन लक्षण किया था और इसके दुष्टान समझ में एक सारा लक्षण घट जाएंगे शक्ति है है ना अधिष्ठान और इधम अंश की कोई भी ज्ञान है वास्तव में किसी भी ज्ञान को लेंगे तीन भाग ज्ञान संसार का घट ज्ञान भी पट ज्ञान ही मट ज्ञान भी, कोई भी ज्ञान है ये भी भ्रम ज्ञान ही है संसार का ज्ञान भी भ्रम ज्ञान है ये भी अध्यास है तो इसलिए कोई भी ज्ञान से तीन अंश लिया गया सामान्य अंश विशेषांश कल्पितांश और कल्पितांश का विशेषांश के साथ सदा अभेद हो जाता है में प्रयोग हो जाएगा विशेषांश का अज्ञान में ही कल्पित विशेषांश प्रकट होता है आत्मा का विशेषांश भान नहीं हो रहा है तो आत्मा का सामान्याश का भान हो जाता है आत्मा का विशेषांश जैसे अस्ति सत्ता वो भान सबके साथ है ना घटो अस्थि सामान्य भान हो रहा है लेकिन आत्मा भी विशेषांश है आनंद रूपता वो भान नहीं होता हो गया हमको घट दिखने लग गया और घट अच्छा लगने लग गया घट प्रिय हो गया घट जो है सुंदर लगने लगा वास्तविक प्रियता आत्मा की थी अब वो वहां नहीं भान हुआ किंतु वो घट में प्रियता आ गया विशेषांश का आभान सामान्यश का भान कल्पितांश से आरोपित हो जाए कल्पितांश इसे अयम घटा में वित्तीय है अयम यह आधार है इधमावच्छिन्न या आधार है और इदमावच्छिन्न चैतन्य रूपा जो विशुद्ध है जिस आत्मा में घटाधिकल्पित है वह आत्मा जो है विशेषांश है वह अधिष्ठान है आनंदा स्वरूपा और ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है ज्ञानात्मकम आत्मा आनंदात्मकम आत्मा चेतनात्मक जो आत्मा वो विशेषांश है वो आभान हुआ तब तो उसमें घट रूपी कल्पितांश भान वो जो विशेषांश है उसी को हमेशा कहते हैं, और असामांश आधार होता है और कल्पितांश का नाम अध्यास आधार अधिष्ठान अध्यास इदम आधार शुक्ति अधिष्ठान है और उसमें रजत या अध्यास इसी प्रकार से इदम आधार है रज्जु अधिष्ठान है और सर्प अध्यास इदमावचिन चेतन रूप आधार के साथ सामना अधिकरण क्या हो गया रजतावचिन चेतन या और आपका जो सर्वावचिन चेतन रूप अध्यास का अभेद हो गया तभी आप कहते हैं इदम रजतम जाता है। और जिस क्षण विशेष हो जाती है अध्यास अपने आप मिट्टी का भान हो गया मैंने ये, ये, ये शुक्ति ज्ञान हो जाए अपने आप इधम रजतम खत्म हो जाता है कल्पित विशेष रजत बाइक हो गया और इधम का आधार उसका स्वादिष्ठान भेद हो गया और कभी ज्ञान हो गया अपना सरपंच क्या हो गया बायित हो गया अधिष्ठान का अंशिक अध्यास अंश ज्ञान से अध्यासित हो जाता है तो लेकिन आधार जो तो सदा बना रहेगा जो है कभी बाधित नहीं होता और अधिष्ठान नहीं होता है है किंतु तो आभान होता अध्यास भान कितापूर्वक बाद हो जाता है पहले भान होता है बाद में उसका इसलिए वो सब लक्षण यहां पर देखिए अब घट जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा लक्षण को घटाने में है ना स्विन्न संसृष्टतया अध्यस्त अधिष्ठान आधार लक्षण था आधार का स्वाभिन्न स्वाभिन्न कौन है शुक्ति से भिन्न रजत उसमें संसुष्टतया उसमें संस्रिष्ट संबद्ध होकर के बाधित होता है इदम अध्यस्त अधिष्ठान ऐसा जो अध्यस्त अधिष्ठान उसी का नाम आठा है किसका अंश था ना क्योंकि आप जो है बोले थे कि नहीं बोले थे यम शुक्ति जब बोलोगे शुक्ति के साथ जो यम क्या है वो शुक्ति का अंश है शुक्ति को हम दोनों देख रहे एक सामान्य शुरू विशेषांश इदम सामान्य है शुक्ति विशेष है अधिष्ठान दो हिस्सा उस अधिष्ठान का जो सामान्य अंश है इदम अंश है उसी का नाम आधार स्व भिन्न संस हो शुक्ति उस शुक्ति से भिन्न कौन है रजत उसमें संसुष्टतया संबंधित होकर के इदम रूपेण अध्यस्थ होकर भाषित होता है जो अधिष्ठान का अंश है उसका नाम आधार तो सीदे सीदे दूसरा था। अध्यस्त उसके साथ के दोनों नहीं तो प्रथम नहीं हो सकता आपको कौन चाहिए कहा बोलते हो आप शुक्ति में रजत देख रहे हो क्या बोलोगे आप अस्मिन रजतम बोलना चाहिए मैं इसमें रजत देख रहा हूं आप ऐसे बोलते नहीं हो आप सामने रजतम मैंने आभेद कर दिया अभिन्न प्रती विषय तक अध्यस्थ है, है रजत उसके साथ अभिन्न संबंधे न प्रती का विषय है इदम अतवीदम को आधार का दोनों तो लक्षण घट गया ना अवधिषा को आश्रय नाम अठानी सिदल आश्रयगणिष्ठ आसमंता पदार्थ श्रुतमी आश्रय रूपेण जिसमें है, है उसी का श्रिते आश्रि कुश्रय आश्रिय अस्मतिश्रय बना दिया अतः अध्यस्ताक अध्यस्त्र अकती योगप्य भाषते तत्व आरोप्यम भाष दे जिसमें आरोप्य जिसमें मैंने शुक्ति में आरोप्य रजत भाषित होता है इसलिए इसलिए शक्ति का नाम अधिष्ठान सविलास अज्ञान विषयत्म मैंने कार्य सेत अज्ञान जिसको विषय कर लेता है उसका नाम अधिष्ठान कहीं अज्ञान ने शुक्ति को ढक दिया ना तभी आपको रजत दिखा यदि अज्ञान शक्ति को न ढके तो रजत का भाषित हुआ क्या नहीं भाषित होगा इसलिए अज्ञान ने स्व विषय बना लिया शक्ति को और वहां रजत को भाषित कर दिया सविलास अज्ञान का जो विषय इसलिए आप है, जब इदम्ब रजतम ज्ञान हो रहा है तब आप कहोगे मुझे शक्ति का ज्ञान नहीं है शक्ति का अज्ञान है तो आपसे विषय कौन हुआ शुक्ति हुई अच्छा सविलास बने कार्य कार्य मैंने हो गया रजत सविला मैंने कार्य भूत रजत के सहित कार्य भूता रजत के सहित अज्ञान का विषय है शुक्ति, शुक्ति का नाम अधिष्ठा अथवा सत्ता स्पूर्ति प्रदा चैतन्यम शुक्तिवच्छन चैतन्य कैसा है उस घट को सत्ता प्रदान किया है और घट में चल दिखाई दिया स्फूर्ति क्रिया दिखाई दे रही है तभी आकर अयम घटो अस्थि जगम अस्थी इत्यादि करते हैं हम सर्पों में हिल रहा है खुश कर रहा है दिख रहा है ना वो क्रिया प्रदान किया अपना सत्ता दिया और क्रिया का सामर्थ्य प्रदान किया एकत्र चेतनी का नाम ही अधिष्ठान अंतिम लक्षण स्व हो गया शक्ति शुक्ति का बुद्धि माने ज्ञान शुक्ति का ज्ञान के द्वारा बाध्य जो कार्य कौन है रजत रूपा कार्य उसका आधार का ना नाम ही अधिष्ठान स्विपाध्य कार्य आधार जो है अधिष्ठान स्व हो गया शक्ति उसका जब बुद्धिमान ज्ञान उसके द्वारा बाध्य कार्य का रजत उस रजत का आधार का ना नाम ही अधिष्ठान इस तरह से सभी लक्षणों को उसी दृष्टांत में बता सकते हैं और अध्यास परत्र परावभाष अध्यास परत्र परावभाष पर शुक्त देश है पर मैंने रजतादिकास नाम अध्यास है अध्यास ही इसलिए अवभाषते असौ इत अवभाषा और अवभाषते अनेवभाषा दो प्रकार का अध्यास वर्णन किया एक अर्थाध्यास और एक ज्ञानाध्यास जिसके द्वारा आभास हुआ है उस ज्ञान को भी अध्यास है और जिस विषय का हमने भान किया है और विषय का भी अध्यास है इसे अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास दो प्रकार का अध्यास माना गया और अध्यास अनेक प्रकार के हैं और कितने हैं वो सब बाद में कभी और विचार जब आएगा देखिए अब कहते हैं वापस यहां कि ये सर्व अनात्म आधार तत्व पर बोल रहे थे ने बताया कि तो क्या धर्म है आपका एक धर्म है क्यों क्योंकि सर्व अना, का आधार का तो ही उसका धर्म है। तो कैसे आपको पता चला सूत्र बनाया है अक्षरम अंबरांत धृतय है अक्षरम अंबरांत धृतय है ये जो अक्षर है यही ब्रह्म एतद्वा अक्षरे अक्षर एक अक्षर अक्षर से प्रशासने गार्गी प्रति हा। इस अक्षर के प्रशासन में गार्गी सब है इस मंत्र पर विचार से क्या लेना तब वासुत्र बना दिया अक्षर में ब्रह्म ही लेना पड़ेगा क्यों अंबर अंत घट पटाई से लेकर के आकाश पर सकल का उद्धारण किया हुआ कर यश्वती कह रही है इस, इस स्पष्ट है आकाश पर सकलन आत्मा का आधारकत्व उसके अंदर जो है ना यही आत्मा का धर्म है चे तो मामने माम मां मा उपरोही मुझको तुम मत रोको उपरोधम मां का सी ही तुम उपरोध मत करो मजबूर मत करो बोलने को बाध्य मत करो इस आत्मा के बारे में उपदेश देने को मुझे बाध्य मत करो अधर्म अधमरणम आया था उत्तम जगह अधमर्ण के समान उत्तम जैसे उत्तम क्या करता है अधमर्ण को मजबूर कर देता है सारा संपत्ति सब सार कुछ लूट लेता है उसको छोड़ता नहीं वैसे तुम मेरा ज्ञान वैन सब लूटने की कोशिश मत करो जबरती मत करो मेरा पीछे मत पड़ो यदि भी मैं अधमरण हूँ मान ले रहा है मैं अधमरण हूँ तो मैं तुमको वर्द लेने के लिए कह चुका हूँ मेरा देना ही पड़ेगा और तुमने एक दिन से मेरे को कर्जा दिया है तीन दिन भूखा रहा वही मेरे लिए ऊपर कर्जा है वो कर्जा लिया हो मैं अधमरण होने के नाते जैसे कोई अधमरण को, को उत्तम मजबूर कर देता है वैसे तुम मुझे मजबूर मत करो क्या करूं फिर अतिश अभिमुंच नम वरम माम प्रत्येवा मेरे प्रति इस वर को तुम छोड़ दो दे दो त्याग दो तब महान विद्यार्थी है अत्यंत अर्थित्व उसके अंदर है यह अगला मंच स्पष्ट कर देता है महाराज मैं अत्यंत अर्थी हूँ मैं प्रमादी नहीं हूं मैं आलसी नहीं हूं मैं उपेक्षा करने वाला नहीं हूं मैं विराम को पाने वाला नहीं किसी भी प्रकार की गलती मेरे से होने वाला नहीं इस विषय में गलती करना अनेक प्रकार की होती वैसे वो सब यही है विराम कर जाना मेरे बस की बात नहीं छोड़ो विराम कर जाना अरे भाई उनसे भी नहीं हो तो मेरे से क्या हो गया वो नहीं होने वाला उपेशा कर देना यह आलस है बहुत कठिन ये बोलते लघु पढ़ना छोड़ो कौन पड़ेगा कट के दिमाग खराब हो जाएंगे आलस है मेहनत नहीं करना चाहता है छोड़ देता ध्यान तो बता दिया था उपेक्षा कर देता है आलस तो भी गलत कर जाता है उपेक्षा बुद्धि वाला भी गलत कर रहा है ग्राम बुद्धि वाला भी गलत करता है परमाजी तो कहने क्या उस बीच में रुचि नहीं होती दूसरे नहीं धंधे में रुचि रहती है दूसरा काम में रुचि लगा रहता है वो शास्त्र पढ़ना लिखना कहते हैं ब्राह्मण का काम हमारा नहीं बोल हमारा गाँव दुनिया भर सेवा करोड़ा का दूसरे करते रहो छात्र के नाम पे भाग जाएंगे ऐसे लोग का ऐसो मैं नहीं हूं नचिकेता सिद्ध कर रहा है वास्तविक आत्यंतिक विद्यार्थित्व मेरे अंदर है ये दिखा रहा है देवरत्र पंचमृत्यो यम सुजय वक्ता चास चाहो नान्यो वरस्तुल्य कचित ने से कहा मुक्ता नचिकेत आह जब वमराज ने कहा नचिकेत जवाब में कहते महाराज जब ऐसा स्थिति आपने समझ बता दिया अत्र अस्मिन विषय देवैर विचि किल निश्चित रूपे देवताओं को भी संशय हुआ रखा पर आप भी उन्हीं देवताओं में से हो न देवताओं में से आप भी तो एक देवता हो और आप देवता हो तो आप एक कर मेरे को छोड़ दो कहने का मतलब क्या है आप ये सब बहाना बना रहे हैं टाल रहे हैं आप विद्या नहीं देना चाह रहे आप ना जानते हो तो सीधा बोलते भाई तो मैं इस विषय में जानता नहीं गुरु का काम यही है ना कृप्लाद तो महर्षि ने क्या कहा था चेड़ों को छह चिड़े आए उन्होंने एक साथ सेवा करो उसके बाद यदि मैं जानूंगा जानता हूं तो मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा नहीं जानता हूं तो गुड बाय जाओ कोई और गुरु के पास साहब कह दिए गुरु का होता है साहब बोलना चाहिए मैं नहीं जानता छुट्टी पाई वो ढूंढ दूसरा गुरु आप सीधा मना नहीं कर रहे हैं आप बोल के घुमा रहेगा देवता लोग भी संशय ग्रस्त हुए थे नादिकाल में ग्रस्त हुए थे बाद में सुविज्ञाप्त तो हुआ उनको जिसका कहना चाहिए देवर विचिकिता क्यों कहा आपने पूरा कहा और नचिकेता किलो कहा था इसीलिए दोनों में देखो गुरु चेड़ कमाल है देवे पुरा और यह देवे किलो। इसका मतलब क्या है पहले संशय हुआ बाद विचार करने पर निश्चय हुआ है और आप भी उनमें से और आपको भी निश्चय जरूर है तभी आप ये बातें कर रहे हो नहीं तो मना कर देते सीधे नहीं मैं नहीं जानता इस विषय में तुम दूसरा पर मांग लेना इस विषय में मेरे को जानकारी नहीं है मैं खुद नहीं जानता हूं खुद संशयग्रस्त हूं तुम क्या जवाब दू ऐसा सीधा बोलना चाहिए आप ऐसा न कह करके घुमाने से तात्पर्य निश्चय हो रहा है निश्चित रूप में आप जानते ही क्योंकि जो है देवता समझे हुआ था और आप भी इसे सुगमता से जानने से योग्य नहीं कहते पंच आत्मा आपने भी कहा हे मृत्यु ये जो आत्मा है जो वो कैसा है न सुविज्ञेय आपने जबान से कह दिया है न सुविज्ञेय ये तो नहीं कहा आपने न अग्निम नहीं ज्ञे मयम आत्मा सीधा कह देते आप भी, आप भी के शब्दों से आप बात हमको स्पष्ट कर दे रहे हैं कि यह सुविज्ञ नहीं है ना लेकिन अज्ञेय भी तो नहीं है, नहीं है जरूर इसका मतलब दुर्विज्ञ तो है सुविज्ञ नहीं का मतलब यह हुआ कि दुर्विज्ञ है लेकिन अज्ञेय करके स्थापित नहीं हुआ अतएव यह होने के नाते दुर्विज्ञ होने के नाते मैं जरूर उसको जानना चाहता हूं पंचक मैंने आपने भी कहा है हे मृत्यु मैंने क्या कहा भाई आपने यह कहा यह जो आत्मा है सुविज्ञ नहीं है यह आपने कहा लेकिन आपने अत्यंत निषेध नहीं किया दोनों ही बात नहीं कहा आपने मैं नहीं जानता हूं यह भी नहीं कहा आत्मा है यह भी नहीं कहा इसे जो प्रश्न मैंने पूछा है वह दुर्विघ् जरूर है और आप उसे जानते हैं ये दोनों ही बात आपके ही पूर्वार्थ के द्वारा आपके कथन के पूर्वार्थ के द्वारा स्पष्ट है इसलिए मैं यह मानता हूं क्या पाद्यो अस्य न वक्ता लभ्यो आप जैसा आपसे आप जैसे से अलग कोई दूसरा इसका वक्ता मुझे प्राप्त भी नहीं हो सकता आपने स्वयं कह दिया है देवी तो मनुष्य में मैं कहा से ढूंढूं किसी गुरु को भी जब आप जैसे महान से छोड़ करके इस धरती में मैं मनुष्यों में से किसको ढूंढने लगू को कहा से मिलेगा का लभ्य इसलिए मैं यह भी मान रहा हूं क्या अन्यो तुल्य एक तुल्य अन्यो वर न कशित इसलिए इसके बराबर कोई दूसरा वर संसार में हो नहीं सकता है ऐसी मेरी मान्यता है अपने अर्थित्व को दृढ़ कर दिया अब तक देखे तो पीछा पड़ गया है तो छोड़ने वाला नहीं है एक ही रास्ता है इसको प्रलोभन दिया जाए अल्कि वैराग्य की परीक्षा की दुनिया भर सामान दे देंगे तो आप तुरंत छोड़ दोगे सारा काम अपना बहिरा की छोड़ जाएगी ना आज कहा जाए आप लोगों को भाई आप अमुक आसन का मल्लेश्वर बना दिया जाए तुरंत आप भाग जाओगे पढ़ाई छोड़ छोड़कर क्या करना है पढ़ा है। जिस गद्दी के लिए हम पढ़ रहे थे तो गद्दी मिलेगी गई बिना पढ़े फिर क्या पढ़ने की जरूरत है पढ़ रहे गद्दी के लिए न कोई ना कोई गद्दी मिल जाए और बिना पढ़े मिल रहा है तो क्या परेशान क्यों पढ़ना पढ़ाई छोड़ के चले जाओगे भगवान यमराज जी भी कोशिश करेंगे नचिके तो कहेंगे तो तीनों लोगों का राजा बना देंगे सब तुमको दे दूंगा देखेंगे कोई ना कोई गति दिया जाए इसको पहले छोटे से शुरू करेंगे फिर धीरे बड़ा बड़ा बड़ा देते जाएंगे और जितना ही बड़ा आ जाएगा तो भी कहते अंत में तवयवास्तव तो नृत्य गीत महाराज सबने मुझे कुछ नहीं चाहिए सब परम वृत नचिकेगा अर्तित्व तो सिद्ध हो गया अब आगे द्वारा भी इस विषय में पूर्व में जो है बड़ा संशय ग्रस्त हुए थे इस वस्तु के विषय में बाद में निश्चय भी कर लिया है और इसलिए उनमें से आप है आपको भी जरूर निश्चय हो चुका है यह आपके मुख से स्पष्ट हो गया है बात आपसे ये बात सुन कर के स्पष्ट हो गया है भवदेव न श्रुता नचिकेता ध्वनि आत्मनविन भक्ति देखो नचिकेता अपने आपको बता रहा है आप जो बात केड़ी मेडी भाषा बोल रहे हो उसकी सारा रस मेरे को समझ में आ रहा आप भले घुमा फिरा के बात बोल रहे हैं लेकिन मैं समझ रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं नहीं तो सीधा बोलते मैं नहीं जाना कहे कहते यह आत्मा व्ययी नहीं है जिसके बारे में तो पूछ हो दो में एक बोलना चाहिए दोनों नहीं कह रहे हो इसे स्पष्ट हो रहा है आप सब कुछ जानते हैं त्वंस और हे मृत्यो यदि यदिस्मार्ट जिसलिए न स्व्यम आदत आपने अपने मुख्य स्वयं कहा है यह आत्मा स्वेय नहीं है अर्थात दुर्विज्ञ आत्थकर कथा आह आहत तो आहु आथा, आहु आहतु, ये ब्रू व्यक्तवाची धातु का रूप बनता है लट में भी लट में भी पंचाना। पंचाना हाँ। आज सुत्रे, सुत्रे, सुत्र से हो जाता है इसलिए आह आहतु तो आहु देखने में लिट लगा दिख रहा है लेकिन लट में बनता है आत्थ मध्यम पुरुष एक वचन है कुछ भाषकर स्पष्ट कर दिया आश्र करने के लिए कथ अर्थ कर दिया कथयसी अतः वक्ता च पंडित रूपदेश पंडित विषय से दुर्विज्ञापित रूप है देवताओं के द्वारा विचार करके निर्णय लिया हुआ विषय होने के नाते दुर्गेय से देखो टिप्पण कहा था ना ना मतलब क्या दुर्गे और आपके द्वारा उपदेश नहीं है यह उपदेश अशक्त आप जैसे पंडित के द्वारा ही उपदेश है पंडा जीव ब्रह्म बुद्धि प्रतिष्ठित हो यह ऐसा पंडिता यह अर्थ लेना यार जो है जो जीव ब्रह्म बुद्धि रूपा पंडा में प्रतिष्ठित है जो वह प्राप्त है जिनको उनको कहते पंडित वह कौन है यमराज्य स्वयं उनके अलावा और कोई नहीं इसलिए कहते पंडित ही उपदेशनिय वक्ता वक्ताचार्य धर्म सेवादृक्तुल्यो अन्य पंडित न लभ्य अन्विष्यमाण ढूंढ लेने पर भी आप जैसा दूसरा पंडित हमको मिल नहीं सकता वक्ता वक्ताचार्य धर्म से धर्म का वक्ता ताद्रिक मने तत्ल्यो आपके समानिक मैने तत्ल्य अन्य पंडित लभ्य अन्न कोई पंडित प्राप्त हो नहीं सकता है देव रहा जो वचन है स्पष्ट हो रहा है यमराज हैं और देवताओं ने विचार से सजन निश्चय वाले हो गए हैं यह निश्चय किसको है नचिकता को है अतएव प्रवचन में माने इस विषय आत्म का बारे में कथन करने में आप समर्थ है अनन्याद और आप सैनिक कोई दूसरा कोई ऐसा दृष्टा भी इस आत्मा का नहीं हो सकता और आप धर्म की देवता है आप कभी अधर्म कथन कर नहीं सकते इसलिए आप मेरे से तो के बारे में तो कहोगे नहीं जो कहोगे इस आत्मा का धर्म के बारे में ही कहोगे आप विषय तो अधर्म रूपा संशय के बारे, बले बारे में कभी नहीं बोलोगे ऐसा ज्ञान नहीं कह सकते हो जिस आत्मा को सुनने के बाद मैं संशय ग्रस्त हो जाऊं ये सब बातों मन में रह कह रहा है वो पंडित इतिहास भाषणकार ने उसको छोड़ दिया अन्य पंडित हो अनविष्यमाणों की अयं प्राप्ति हेतो ये जो वर वर है है वास्तव में मोक्ष के प्राप्ति का हेतु अतः इसलिए अन्य कोई इस वर ईश्वर के सदृश दूसरा कुछ भी हो ही नहीं सकता है क्यों अन्य जो कुछ भी हो कैसा होगा वो अमित फल अन्य, अन्य सर्वसया एव इत अन्य जो कुछ भी है वह सारा का सारा संसार का संबंध मांगो वह सबका सब अन्य फल वाले है वह नित्य फल वाला नहीं है